भाइयों और बहनों आज भी काफी कमलियां आ गई यहाँ एक तो आर्य कन्या विद्यालय है उसकी शिक्षिकाएं और उसकी विद्यार्थी थोड़ी आ गई थी दो शिक्षिका आई थी पैसे तो उन्होंने इकट्ठे किए हैं वो भी ये के लिए समझो और वो बिचारी कितनी ला सकती थी तो थोड़ी कमलियां भी लाई, देखिए एक बड़ी बात मुझको सुनाई अच्छी लगी कि जब से वो भ्रष्ट रखने की बात निकाली कि एक एक पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो तो हमारे वर्ष में होते हैं तो एक पक्ष में एक दिन भी निकाल ले और उसका खाना छोड़ दे तो जितना बाहर से खाना आता है वो सबका सब, सब हमको मिल जाता है बच जाता है तो मिल गया तो बाहर से पैसे देकर हम ना वो एक बड़ा मैं तो दोस्त समझ रहा हूं। तो उस दोष में से हम बच जाते हैं तो ये ये विद्यालय है उनकी शिक्षिका है उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मशवरा किया इसे उन्होंने ठीक किया कि हम हर गुरुवार को व्रत रखेंगे और उसमें से जो बच जाएगा वो बच गया तो उसमें तो उनको तो खाना तो ठीक ठीक मिलता होगा तो सब बचा लेते हैं और पीछे दूसरा उन्होंने किया कि उनके पास थोड़ी सी भी जगह रहती है तो वहां जो कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ बोने की भी कोशिश करते है जिससे वो थोड़ा सा भी अनाज पैदा करें तो दोनों काम हमने अपने शर्ट पर ले लिया है ये मुझको उनकी कमलियां जो आ गई पैसे आ गए उससे बहुत ज्यादा प्रिय था पीछे आए ईरान के एल जी और उनकी धर्मपत्नी तो थोड़े बैठे यूं ही लेकिन एक बड़ा ढेर कमलियों तो ले सकते हैं तो तो तो ले ले मैंने कहा कि भिक्षुक सकते हो तो क्या जितनी मुझको मिल जाएगी उसकी मुझको दरकार है तो मिल ले लूंगा ये तो मैंने आपको बात सुनाई इसकी अब मेरे पास सिख भाई काफी आ गए तो दो हिस्से में आए थे उनसे काफी बातें हुई तो बातें क्या हुई वो तो आपको बताकर मैं क्या करूंगा कोई उसमें ऐसी खुफियातों से तो बातें की नहीं थी लेकिन उसका निचोड़ मैंने जो निकाल दिया वो ये है के वो भी समझ जाए पूरा पूरा और इसी तरह से दूसरे भी समझ जाएं कि हम इस तरह से आपस आपस में लड़के को सांसिल नहीं करने वाले हैं लेकिन वो लड़ने का काम करना है तो हुकूमत करें हुकूमत के मार्फ से जितना हो सकता है इतना हम कर लें मेरा ऐसा ख्याल है कि तो वो सब सब इस काम में थोड़ा तो सी है बाकी हिस्सा को मैं छोड़ देता हूँ तीसरी तो बात मैंने सुन ली कुछ आदमी को गिरफ्तार किए हुत है।, है गिरफ्तार करेगी हुई लेगुना बेगुनाह भी गिरफ्तार होने वाले वो कोई जानबूझकर बेगुनाह को गिरफ्तार करें ऐसी गलती तो हमारी हुकूमत से होली नहीं चाहिए आप खुद इससे स्वच्छंद से किसी को गिरफ्तार करे वो भी नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ भी करे तो भी इंसान वो इंसान है गलतियों से भरा हुआ पुतला है वो कोई फिर नहीं है ईश्वर तो है ही नहीं तो गलती करेगा तो गलती से कुछ बेगुना आदमी को भी पकड़ तो इसमें आंदोलन क्या करना था लेकिन मैं सुनता हूँ कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि हाँ ऐसे आदमी को क्यों पकड़े वो तो आदमी है बेगुना आदमी है नहीं है वो तो हुकूमत को देखना है हकूमत के पास जो आदमी शनाखों से वो सामान पैदा करके रख ले वो तो मैं समझ सकूंगा लेकिन अगर हुकूमत को इस तरह से हलाक करे आंदोलन के बल से गुनहगार ही बयान मानो गुनहगार को भी छोड़ छोड़वा दें ऐसा हमने किया है जब हम अंग्रेजी की सल्तनत के साथ लड़ते थे तब बार सफा गुनगार आदमी थे उसको भी क्यों नहीं छोड़ती वो गुनाह तो था लेकिन वो गुनाह तो राज्य प्रकरण गुनाह था इसलिए उसको गुनाह न माना जाए हमारी निगाह में गुनाह नहीं उनकी निगाह में गुनाह था उसको पकड़े आंदोलन हमने किया लेकिन आज किस सामने हम आंदोलन करें अपनी ही सरकार पंचायत राज हुआ पंचायत के वो प्रतिनिधि है नहीं है वो एक दूसरी बात है नहीं है तो भी उसको बनाई हमने और पीछे नहीं है ऐसा कहने से तो हमको फायदा नहीं मिल सकता इसलिए मैं कहूंगा आज वो मौका नहीं है कि आंदोलन के दबाव से हमारी हुकूमत को हम दबा दें एक तो हमारी हुकूमत खुद तो बंगू जैसी है उसके पास वो मिलिट्री ताकत नहीं है जो अंग्रेजों के पास पड़ी है अंग्रेज के पास तो सारा नौका सैन्य पड़ा था जो नौका सैन्य के लिए एक वक्त तो कहा गया कि वो अजीत है बेजोड़ है आज तो वो वो गावा नहीं चल सकता है वो दूसरी बात है लेकिन कैसे भी हो लेकिन उसके पास तो वो सब सैन्य पड़ा था और पीछे हमारे पर वो राज चला थे आज तो हमारे पर राज हम चलाते हैं अगर चलाना हमको मालूम है तो लेकिन कुल ठाकुर हमारे पर राज नहीं चलाती और जो राज्यकर्ता भी वो उनको हमने बनाए तो जिनको हम बे बनाते हैं उसको हम उठा भी सकते हैं इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसा आंदोलन हमारे करना नहीं चाहिए छोटी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो ये मैंने में का, काफी तो किया है कि किस तरह से हिंदुस्तान में पूरी पूरी शांति पैदा हो सकती है ये पेचीदा प्रश्न है मैं कोई राजी नहीं हो जाता अभी आज तो दिल्ली में कुछ चलता नहीं है वो यहाँ एक आदमी मर गया मार भी दिया एक जगह पे कुछ चला भी दिया लेकिन वो जैसा एक सिलसिला चलता था वो नहीं है इससे अच्छा है हुकूमत तो खुश रह सकती है लेकिन मैं तो नहीं रह सकता क्योंकि मैं हुकूमत करने के लिए नहीं आया है इत्तेफाक से यहाँ रह गया तो उसमें मतलब ये रहा कि दोनों का दिल बिगड़ गया वो दिल को कर और करने में मदद करना और पीछे ऐसे पहले आपस आपस में लटते पीछे और लड़ लिया तो एक दिन का लड़ पीछे रह गई आज तो हमारे दिल इतने दुखी हो गए हैं कि एक दूसरों को सलियों के दुश्मन हो इस सर से मानना शुरू कर लिया है ये हमारे लिए बड़ी नामोशी की बात है होना तो ये चाहिए अगर हम बुस् न रहते न मुसलमान बुसरीद रहते न हिंदू रहते न सिख रहते तो तो तो पीछे हम हमको किसी का डर नहीं रहेगा जब मुस्जिद हम बनते बनते ही ना तो डर के मारे बन जाते हैं डर तो मुसलमानों को डर छोड़ना चाहिए हिंदू का सिख का सिखों को हिंदुओं को मुसलमानों का डर छोड़ना चाहिए सिखों और हिंदुओं को आपस आपस में डर छोड़ना चाहिए जब हम बुजुर्ग मिट जाएंगे तो डर भी हम छोड़ देंगे तब तो पीछे बनना चाहते हैं तो हम बड़ी भारी मिलिट्री ताकत बन सकते हैं या तो मेरी मेरे ढंग के बनना चाहते हैं तो बस एक बड़ा अहिंसक और अजीत सैन्य बन सकता है वो दो रास्ता हमारे पास पड़ा है तीसरा नहीं है आज जो चलता है वो कोई रास्ता ही नहीं। वो तो हैवानियत का रास्ता है और इसमें गिलने का रास्ता है उसमें कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है तो ये बताना चाहता था कि किस तरह से हम एक दूसरों के नज़दीक हुकूमत के हिस्से से आ सकते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मुसलमान वो हिंदू की सिख की गलतियाँ ही निकालते रहे जिसे निकालते हैं वो छोड़ दें और वो अपनी गलतियाँ को देखें और अपनी गलतियों को एक पहाड़ से बनाकर देखें ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है कि हमने भी एक जमाने में गलतियां की लेकिन इससे क्या हुआ देखो तो सही हिंदू की सिख की जो बाहर सी गलतियाँ उसके सामने हमारी गलती तो कुछ है नहीं है ऐसा वो कहें और ऐसा ही हम कहना शुरू करें कि चलो हिंदू सिख उन्होंने कहा गलतियां की और वो गलतियां की है वो गलतियाँ तो की तो सही लेकिन उसको जवाब में ना गलती का जवाब गलती से दे दिया इसमें कौन सी बड़ी बात है वो तो जगत में होता चला ऐसा कह के अगर हम अपने दिल को फुसला लें हिंदू और सिख तो मैं कहूँगा कि ये कोई चारा ही नहीं है कि हम कभी भी आपस आपस में दिल साफ करके भेज सकते हैं। आज तो दो बुट तक आ गई कि हाँ अभी पाकिस्तानी सरकार भी कहती है कि इतने मुसलमानों को तो हम दे देंगे बाकी मुसलमानों को हम नहीं देंगे तो हमारे दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि तो बच्चा इसमें तो कुछ कुछ दगा की बात रहती क्या थी अरे दगा की बात उसमें रहनी क्या थी है तो दगा तो उसके दिल में पड़ा है इससे हमें क्या है ऐसा भी हम हम इतनी भी भाटुरी नहीं रखेंगे तो, तो पीछे हम मरने वाले हैं तो वो तो मैं छोड़ दूँ अभी मैं तो इतनी ही बात कहूँ कि मुसलमानों को हिंदू सिखों का गुना का इशारा तक न करें और अपना गुनाह को ही कबूल करें अगर मानते हैं कि गुना हुआ है और मैं मानता हूं तो सही कि गुना हुआ है उनको कबूल करना चाहिए मैंने कल कहा है कि कब कहा कि ये बस एक जहर ही तिरस्कार ही कि बस हिंदू है वो तो हमारे दुश्मन है ऐसा एक बना दिया शिक्षण दिया वो किसने शिक्षण दिया क्यों दिया उसका नतीजा आज हम बुला देखते हैं पाकिस्तान को तो हो गया उसी क्या? लेकिन हम पाक नहीं बनते आज मुसलमान पर काबू पाना चाहिए हो चाहिए होना और पीछे जो उसे अरे कल तो ऐसा कहते हमारा दुश्मन है आज दोस्त बन गए क्या कैसे बने लेकिन है, ये भी बन सकता है कि कल दुश्मन थे वो कल आज दोस्त बने लेकिन जब दोस्त बने ऐसा हम कहते हैं ना तब हम जिस सामान में दुश्मन थे तब हमने दुश्मनी क्या की वो तो कहें तब तो विषय हो सकता है और इसी तरह से मैं कहूँगा कि हुकूमत हुँ, को और हिंदू को सिख को कोई भी हिंदुस्तान में रहते हैं उनको साफ साफ दिल से कह देना है कि हाँ गलती तो हमारी तो हो गई है आपकी गलती हो गई है तो तो आप जाने ना चाने लेकिन हमारी गलती है हम क्यों तो गलती करें नहीं करेंगे ऐसा अगर दोनों आपस आपस में ये सच्चा मुकाबला करें एक तो मुकाबला ये ये है कि एक दो मारूंगा इसके बदले में मुकाबला हम करें कि आप भले होते है तो, हैं तो हम दो तो गुना भले होंगे तो वही मुकाबला भलेपन में अच्छा होने में तब मैं कहता हूं हमारे लिए खेल है तब मैं आराम से दिल्ली छोड़ सकता हूं मेरे नसीब में अगर दिल्ली में यूं ही पर रहना है और दिल्ली में ही मरना है तो मरूंगा ऐसा तो तुम्हें तो जानता हूं मेरा धर्म क्या है दूसरा तो मैं सीखा नहीं हूं करो या मरो तो कर नहीं सकते तो मरो तो सही क्या मरना भी नहीं है तुम्हारे ये मेरा दिल को मैं पूछता हूं सबको मैं कहता हूं करे इतना तो सीख लो करेंगे या मरेंगे तीसरी बात हमारे पास भागेंगे नहीं कभी तो भागना नहीं तो मेरे नसीब में यही होगा कि हमारा दिल एक तो बन नहीं सकता है दुश्मन तो दुश्मन बनते हैं तो बे एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं वो वो हिंदुस्तान की शांति का मार्ग नहीं हुआ हिंदुस्तान की शांति का मार्ग तब हो सकता है कि हम किसी से डरेंगे ही नहीं और डर छोड़ देते और तो मुसलमान या मुसलमान क्या हम मार डालेंगे कैसे मार डाले क्यों, क्यों मारें और पीछे आठो यहाँ से हटा दो क्यों हटा और कहा हटाओ जब वो खुद देते हैं तो मुसलमान को हजम कर सकते हैं आखिर हमको कुछ आराम तो लेना है हमको कुछ काम तो करना है वो सब काम हम कब करेंगे जब को लेते ही रहे ले, लेटे ही रहे ले कितने भरे कोई सारे हिंदुस्तान में मुसलमान भरे हैं उसको एक छोटा सा पाकिस्तान पड़ा है उसमें भर हम कैसे भरे वो कहें तो सुनना होगा उसके पीछे क्या रंग बड़ा है क्या फरेब बड़ा है या नहीं पड़ा है उसकी हमें क्या पड़ी है लेकिन हम वो चीज को तो समझ लेंगे और कहें क्या हमारे पास पढ़े हैं हमारे भाई पड़े हैं देख लेंगे और मैंने कहा है कि वो अगर बदमाश साबित हो गए तो उसको मारो कानून करो कि जो आदमी बदमाश छूटता है जो आदमी में दगाबाज साबित होगा हिंदुस्तान को बेबा साबित होगा उनको शूट करना है करो पांच को करो पचास को करो चार करोड़ करो, को करो उसको कोई भरवा नहीं चार करोड़ अगर ऐसे लगाबाश हो जाते हैं तो उसको शूट करो वो तो मैं समझ सकता हूं लेकिन उसको यहां से आदमी उसको मार डाले वो कैसे बर्दाश्त हो सकती एक दिन के लिए भी कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती और करनी चाहिए और हम खुद भी तो ऐसी पागल क्यों बने तो तो इसलिए मैंने आपको दिया है है कि अगर को अच्छी तरह से मिलना एक एक एक के साथ युद्ध करें चलो वो हमारी गलती है तो उनकी गलती हम पेश भर के बताते हमारा जय नहीं होने वाला है लेकिन हम समझ जाए हाँ ये सब गलतियां हैं उसको हम निकाल देंगे और साफ साफ कर देंगे और तो में काफी कह सकता हूँ लेकिन आज के लिए मैंने काफी आपको कहा इतना अगर हम हजुम कर ले तो अच्छा है